सुबह मे गोल गो बात 40 खल जग जीवन देखी सखी सियम सारे दान कर सुख दसरावी पर शि सुन छह छन देवा सेवा ते मनोहर चारे डोरी चार दो नवि पटल अनुरा सित मे के गजन सहित सुख कर अभी स्मरण करें के सम्राज राजभवन तो के द्वार तक पहुंच रहे अयोध्या में सब लोग प्रसन्न है द्वार सब पर सब एकत्र अच्छा और अब भवन में प्रवेश करने के लिए भगवान राम पर आ गए और माताओं ने परछन करने के लिए तैयारी की थी वो निकल करके द्वार के बाहर आ जाए और के लिए। अच्छा द्वार पर जो पूजन होता है उसका वर्णन करते हैं है कैसे करती बारह वे बार बार बार बार माताएं की आरती करती है प्रेम प्रमोद उनके हृदय में चार भाइयों के बड़ा प्रेम भी है और बड़ा आनंद काम होकर रहे कर रहे बड़े प्रेम और आनंद के द्वारा वो सब बार बार उनकी आरती कर रहे हैं तो जितना अनुरोध है उसका पार का कर सकता अधिक है और बहुत अधिक के लिए आगे जैसे परमानंद मगर महातारी परमानंद आनंद कौन हो सकता है परमानंद परमात्मा का भगवान राम परमात्मा शुरू द्वार पर उपस्थित है उनकी आरती हो रही है उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो ये जो समय जो अधिक आनंद हो तो सकता है वो हो रहा है और भूषण मन जाती आरती करने के बाद उनकी निशावत होती है तो ये सब जो है भूषण आभूषण मनियान वस्त्र नाना जाती बने चरक के वस्त्र के मनिया उनकी कहीवट अजुन की भांति अनेक प्रकार से उनकी मिछावट होती है दे करके बांटी जा रही है लोग सब पर दिखाई देते हैं और माता चारों भाइयों को देखती है चारों बधुओं को देखती हैं। तो उनके देखने के साथ में तुलसी राशि भी देख रहे हैं लोग भगवान श्री राम जी को देख रहे हैं वो तो समय देख ही रही है लेकिन हम सब लोग भी अपने हृदय में उसी प्रकार से ध्यान दें स्मरण करें आज भ्रमण कर है भगवान राम सीता जी इसी प्रकार से भरत जी मंडली इसी प्रकार से लक्ष्मण जी संस्कृति और ये चारों भाइयों बहन हो और चारों भाइयों की चारों बधुए ये सब के स आरती करते हैं सब लोग बहुत प्रसन्न है उसको समता का अनुभव करेंगे और छवि देखी चारों भाइयों के बाद चारों भाई चारों बघने सुंदर नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा भगवान राम और सीता जी उन्होंने कहा भगवान राम से ज्यादा सुंदर सीता जी से ज्यादा सुंदर और कोई इसलिए आखिर दृष्टि शुरू करके भगवान कर तो राम और सीता जी को अब उनकी तरफ देख माता देखती पुण्य मैंने क्या है उधर की तरफ देखती है दृष्टि हटा लेती है तो फिर देखती है तो उन्हीं की तरफ देखती है दूसरी तरफ दृष्टि उनकी नहीं आती एक आग्रता इस प्रकार ऐसी आ गई उनकी तरफ भगवान श्री राम जी सीता जी को भी देख तुम्हें देखी और मुझे सफल जग जीवन लेके और पुरुष प्रकार से वे अपने जीवन को धन्य मानते हैं और प्रसन्न होते हैं उनको तो देखते के दर्शन के आनंदित होते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं सफल जग जीवन मनुष्य तो संसार में आकर के जीवन की सफलता इसी बात में है की भगवान राम के दर्शन हो सीता जी के दर्शन हो इनके दर्शन प्राप्त है तो जीवन सफल है इनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो अभी जीवन असफल, संसार की भौतिक सामग्री कितनी भी प्राप्त हो जाए कितना भी विस्तार कर ले और प्राणाई वस्त्र में व्यक्ति कितने भी इकट्ठे हो जाए लेकिन जीवन की सफलता उसमें नहीं जीवन की सफलता देता जब परमात्मा का दर्शन होता है इसलिए देखते हैं कि भगवान राम और सीता के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि जीवन प्राप्त हो जाए अब कुछ करना शेष नहीं रहेगा जो कुछ तो जीवन में पाना था वो तो सब प्राप्त अब सब आनंदित हैं, इसलिए कहते हैं सखी सी मुख कु चाहिए अब उसके बाद द्वार पर जीत भी चल रहा है लेकिन तुलसीदास प्रकार से इस बताते हैं कि माताएं को आरती करने लगी और उन्हें द्वार पर आकृति कराना बंद कर जब तक भवन तो तो के भीतर थे, तब तक वो तैयारी कर रहे थे, और लेकिन लेकिन में गाना बंद कर दिया, इसलिए उनका वर्णन करते है सीताजी की तरफ देख और उनको देख कर के चाही को चाहना नहीं है चाहिए सत्या बार बार जी की ओर देखती हैं, और गान कर रहे और वो सबसे है और सुपर सराह ही मैंने अपने की सराहना करते कि देखो हमारे कितने अच्छे कैसा अच्छा भाग्य श्री राम जी को सीता जी को देख देखने हैं उनको देख है। कर प्रसन्न हो रही है और गीत गा रहे और सबके गीत के साथ भी प्रसन्नता प्रकट हो है गाने तो में प्रसन्न होकर के गा भी प्रसन्नता की सूचना मिल रही और फिर बड़ से मनुष्णेगा चन और आकाश से देवता लोग मंगल भाग्य बज रहे है गीत हो रहे है आरती हो रही है ये तो सबका होगा आंतरिक रूप से देवता लोग जो है खुशों की वर्षा कर रहे हैं अपने आप में इस प्रकार से समझ लें की अपने जीवन के विद्योग एक भाई और एक आंतरिक भाई स्थल है आंतरिक सूचर कन्या करना हैं ये सब देवता है।, है ये भी अपना कार्य करते हैं। ये सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि मैंने ये सब अपनी प्रसन्नता सूचित कर रहे परमात्मा का दर्शन हो व्यक्ति अपने पुणियों को सराहे प्रसन्न हो आनंदित हो तो उसके जितने भी देवता है हो उसके जो आ जाता है, आ जाता है, उदारता आ जाती है प्रेम ढंग होने सजग हो जाते हैं जागरूक होते वो सगट होने लगते हैं ये इनकी पर उनकी प्रसन्नता है और उनके देवताओं के अपने हृदय की देवताओं की प्रसन्नता अपने मन में आनंद उत्पन्न करती तो तो करते हैं। तो है देवताओं की प्रसन्नता है वो आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार है तो आकाश को पहले समझ लो हृदय आकाश अपने हृदय का आकाश और उस समय देवता लोग जितने भी सब्जो है उनको समझ लो सब देवता है और जब ये देवता प्रसन्न होते हैं तो फूल बरसाते हैं फूल बरसाने की गीत गाने के ऊपर से जल बरसाने ये देवता लोग अपने अनुग्रह करते हैं प्रसन्नता सूचित करते हैं तो उनकी प्रसन्नता से जिसके हृदय में देवता प्रसन्न होंगे उसके हृदय में भी प्रसन्नता आएगी उसका हृदय में आनंद का अनुभव होता है तो आंतरिक आनंद के अनुभूत कराने के लिए इन देवताओं की प्रसन्नता की सूचना देगी बाहर से भी मंगलमूर्त के चिन्ह है दिखाई देते हैं अंदर से भी इस प्रकार से भी उसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जब तो व्यक्ति बाहर भीतर सब प्रकार के तो और लावन सेवा वो देवता लोग नाच रहे है और अपनी सेवाएं उपस्थित कर रहे हैं फुल बता रहे हैं जल प्रखा कर रहे हैं ये देवता लोग कर रहे हैं और बे समन प्रचारी और, और फिर कहते ये की है अब सरस्वती की बात करते हैं और योद्धा लोग अपने अपना जो जो कार्य कर रहे हैं बस कर रहे हैं तो सरस्वती का क्या काम है कि सरस्वती जो है उन सबके वर्णन करें जो कुछ घटना घट रही है जो कुछ कार्यक्रम चल रहा है सरस्वती उसका वर्णन करो कमेंट्री करे जैसे गेम चल रहा हो क्रिकेट का कमेंट्री करो तो क्या करें कमेंट्री बोलो कि भगवान श्री राम जी आ गए भगवान श्री राम जी की आरती हो रही है चारों बच्चों खड़ी हैं, महाराज दशर खड़े हैं उनकी बरासत आगे सर द्वार पर पहुंच गए हैं, इस की सरस्वती बोलती है तो बोले, ने पहले देखा लेकिन सरस्वती जब बोलती है तो कोई ना कोई उपमान लेकर के बोलती है बिना उपमान नहीं बोलती सरस्वती मैंने कहा विशेषता आए तब उसमें बानी की विशेषता माने वाणी मधुर हो पी लगने वाली हो और फिर उसमें कुछ विलक्षणता है। कुछ कुछ में हो विलक्षण उसको इत्यादि हो उसमें कुछ व्यंजना हो, हो कुछ उदाहरण हो उपनाये हो सब तो सरस्वती की बात ये सब वाणी के आभूषण है जो बोलने वाले जो इस प्रकार के जिनको भी सरस्वती सिद्ध है उनको फिर ये सब उनकी वाणी में ये संरक्षण उपस्थित है सरस्वती ने भी क्या किया सबको कि देख उनको देखा, देखा सरस्वती ने तो सरस्वती उनके वर्णन करने के लिए सोचेंगे की कोई भी कोई उपमा ढूंढो तो कहते हैं सारा जो उपमा सकल ढंडोरी ढंडोरी में मान्य है जहा जहाँ कटोरिया एक एक उपमा देखी का ठीक नहीं बैठी अरे दूसरी उपमा देखी काम नाक ठीक नहीं तीसरी उपमा देखी कहीं ठीक नहीं जगह जगह खोलना और किसी तो भी उपमा से सरस्वती संतुष्ट नहीं हुई तो सरस्वती की लगा की उपमा कहाँ तक हम ढूंढते रहेंगे अरे भगवान राम को सीता जी को चारों भाइयों को उनको देख लिया तो सरस्वती भी देख नहीं है और देखा कनेट लग लागी जितनी उपमाएं सरस्वती ने देखी वो कोई भी उपमाए कहते नहीं बनी उसको समझ नहीं आया सरस्वती को कि यह कोई उपमा देने लायक नहीं बन करने लायक उचित नहीं तो सरस्वती कोई नहीं दी तो सरस्वती ने कहा अरे भाई ये तो अलौकिक है अरे भाई ये तो दिव्य है संसार में ऐसे कहाँ हो सकती कोई बस व्यक्ति जिसको भी ले करके हम उपमा दें इसलिए सरस्वती ने आ गई तीन देना नहीं है, सब इनके सामने आकर के इसलिए सरस्वती ने मान लिया कि की जिनकी उपमा न दी जा सके वे अनुपमेय ऐसी सरस्वती जी उपमाओं को बोलना बंद कर दिया और भगवान श्री राम जी को सीता जी को अकलक दृष्टि से देखने अनुराग भगवान राम के सुंदर स्वरूप को देखकर करके उसे में आसक्त होकर लिप्त होकर के वही को देखती रह गई और बात बात बात में सरस्वती की ये बात कह कर के कहता दिया कि भगवान राम सीता जी जंगे है दिव्य है अलौकिक संसारी व्यक्तियों की परेशानी नहीं भगवान राम में प्रेम है तो वो प्रेम ऐसा नहीं कि संसार की व्यक्तियों जैसा प्रेम हो जाता है वैसा प्रेम भगवान राम है सीता जी में प्रेम है तो ऐसा प्रेम नहीं है संसारी व्यक्तियों में प्रेम हो जाता है <coughs> इनका प्रेम, नहीं उसी दिल को प्रेम है। अगर कोई भगवान राम और सीता जी उनके प्रेम का वर्णन कार्य पढ़े या सुने की उनके प्रति लोगों को बड़ा प्रेम है भगवान राम में सीता जी में बड़ा प्रेम है उस प्रेम की चर्चा सुनते सुनते किसी के मन में लौकिक भाव आ गए और लौकिक प्रेम इसको सुधने लगे तो ये दुर्भाग्य की रामचरिक मानव को शास्त्र को है कोई लौकिक उपन्यास की पुशक नहीं है कि उपन्यासों में जैसे लौकिक प्रेम के वर्णन होते हैं वैसे कोई तो प्रेम का वर्णन हो संसारी प्रेम को असल में कहना चाहिए प्रेम भी नहीं कहना चाहिए संसार का प्रेम और उसका जो सुख है वो एक से प्रेम के स्थान पर आसक्ति कहें संसार में आसक्तियां आसक्ति के कारण से व्यक्ति समझते हैं कि उनको सुख प्राप्त हो रहा है तो वहां सुख भी प्राप्त नहीं होता है। उसे सुख की भ्रांति होती है ये तो कथा है संसारी व्यक्तियों में मोह आसक्ति और फिर उसमें सुखानुभूति की कल्पना सुखानुभूति कोई मोह में उस आसक्ति में कोई सुख लेकिन फिर भी सुख माने आसक्ति भी माने है सुख भी माने हैं और तो जब शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र सावधान रहते हैं कि इस आसक्ति में मत करो इस मोह में मत करो इसके सुख को तो सुख मत मानो इसके स्थान में परमात्मा को और उस परमात्मा के प्रति निश्चित कोशिश में लगा और उस परमात्मा के आनंद को समझने की कोशिश करो कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसी भी प्रेम में तुम्हारा प्रेम है भी को खोज कर कर कर दिखा देता है कि की हालांकि हर व्यक्ति तो का अपना प्रेम अपने आत्मा में परमात्मा में ही है लेकिन उस प्रेम को भांति के कारण व्यक्ति की जब बुद्धि भटक जाती है तो उस आनंद को उस प्रेम को परमात्मा में न देख करके दूसरी दिशा में भटक गई संसार में तो वस्तुओं की आसक्ति हो जाती है और वहां पर वो उस के जाल में फंस जाता है और अब जो कुछ भी वहाँ सुखानुभूति होती है भांति के समान निर्मचिका के समान उस सुख को उस आसक्ति को देख करके सुख को देख अपने आप को लगता है, अपने आप को सुखी मानने लगता है कोई परिचुका को देख करके जल प्राप्त होने के प्राप्त होना जैसा समझ कर और है क्या? ही। और उस जल को प्राप्त हुआ मान करके कोई सुखी भी हो तो उसका सुख सुखा भाप भाषा इसीलिए संसार में जहाँ कई भी आसक्तियां हैं और पर तो आसक्तियों पर वहां सुख भी लगता है बच्चे हो तो सब ये भ्रांति भ्रांति कुछ करते हैं हाँ यह हाथ में वास्तविक आनंद परमात्मा का परमात्मा को देखें उसके आनंद काम हो जाए और उसी में अपने मन को एक के एकाग्रता पूर्वक उसी में रखें चुप परमात्मा में लगे उसी का बार बार स्मरण करें उसी का बार बार ध्यान करें उसी में स्थित रहने का अभ्यास करें ये शासन इस प्रकार के होने चाहिए तो शास्त्र में कृषि राज जी सभी प्रकार की कथाओं का वर्णन करते जाते हैं लेकिन बार बार बात यही कहते हैं कि भगवान राम सीता जी जन ये है।, है ये अलौकिक है दिव्य है वास्तव में ही आनंद स्वरूप है इन्हीं के आनंद के आनंद को समझो और इन आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो तो सचो ये सत्य है कि छात्र जीवन है जीवन में धन्यता है नहीं तो फिर ये सब कुछ जीवन फिर मिशाया है संसारी जीवन में कुछ करते नहीं तो को निगम नीचे अब जो फुल रीति थी वो सब पूरी की गई था और पूरी करके अपने देवताओं की पूजन किया करते हुए द्वार का पूजन करते हुए देवी इत्यादि का पूजन कराते हुए ये सब लौकिक रीतिया करा तो करके अब तक उनको चारों भाइयों को और चारों बधुओं को घर के भीतर माताएं अंदर ले जाती और के देते, है, के है उनके ऊपर इसमें कितनी बात हुई वो सब माताएं हैं सतिया है ये सब अर्घ पांडित देती हुई चारों भाइयों को और चारो बधुओं को तो तो इनको लेकर के उसमें द्वार के पीछर प्रवेश करती हैं अंदर ले जाते हैं बाकी होता जा रहा तो उसी प्रकार ऐसी अपने जैसे की उसमें सिनेमा घर में पर्दा पदा हुआ पर्दे के दिखाई देते हैं या अपनी टीवी को देखो तो टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर कि तो दिखाई देते हैं ऐसे अपने हृदय सतल को बना दो स्त्री और उसके ऊपर ये सबको देखते हैं कि किस किस प्रकार से क्या है। इसको यथार्थता जैसा हो है वैसे ही देखने का है। ये एक साधना का अंग है साधना यानी आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक साधना।, साधना में एक सबसे बड़ी साधना जो ये है सबका लक्ष्य एक साधना का ये भी है कि व्यक्ति अपने अंतर्मुखी हो और अपने हृदय में देखने का अभ्यास है जैसा शास्त्र कहते तो जाते हैं वैसे ही हृदय में दिखाई देना दिखाई देने वाला उसमें अधिक से अधिक स्पष्टता ज्यादा ज्यादा साफ साफ उसको अपने हृदय में ये सब बातें हैं भले ही काल्पनिक है कल्पना सही लेकिन वो साफ साफ कल्पना हो जैसे परदे के उतर रह चित्र आता है तो काल्पनिक है कोई तो वहाँ पर व्यक्ति थोड़ी है लेकिन वो चित्र जबकि साफ दिखाई दे तो कहा जाए ठीक है और अगर धुमला धुला दिखाई दे तो कहें तो ठीक तो नहीं आ रहा टीवी में अगर धूमला दिखाई दे बार बार हिले टीवी की लहरे लहरे दिखाई दे तो कहा की जाती है और साफ देखने की कोशिश की जाती है ऐसे अपने हृदय में भी सबको साफ साफ देखने का महत्व देखना तीन प्रकार है एक तो आंखें खोल को देखना और दूसरा ये देखना देखने नहीं दे लेकिन अपने हृदय में ये सब साफ साफ दिखाई देखे बाई जगह साफ साफ दिखाई देखा है तो भाई जगह साफ साफ दिखाई दे और अपने अंदर जब देखने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ नहीं दिखाई क्यों की अपने हृदय की आंखें भी ठीक ठीक खुली है उन्हें अंजन नहीं लगा आंखें साफ साफ नहीं जैसे सोचे सोचे हो तो नहीं जैसे कोई जगह दिखाई देता। ऐसे हृदय में पहले पहले अपने हृदय में देखे तो उसे ये सब साफ साफ दिखाई देता। तो फिर वहां हृदय में ठहरने की कोशिश करें और हृदय की आंखों को खोल करके उनको सबको साफ साफ देखने की कोशिश करें। कभी साफ साफ क्या होगा हृदय के नेतृत्व नहीं देगा <laughs> शुरू तो तो ने यही पहले कह ते ते के के पहले अपने राशि ने बिलल नेत्र हृदय के नेत्रों को साफ किया ने। आँखें खोला फिर उन्होंने अपने हृदय में सब भगवान की राम की कथा सब दिखाई देने लगी उनको तो हृदय में और जैसे दिखाई देने लगी वैसे तो उन्होंने समर्णन किया तब दूसरे साधकों का क्या काम है कि तो जो तुलसीदास ने किया काम भी करें तुलसीदास जी के जैसे जुम्मन तो तो ने खुले मारने से खुले जैसे तुलसीदास को अपने हृदय में भगवान की सारी कथा रचना और मध्य सब, सब दिखाई, दिखाई देने लगे वैसे हमको दिखाई देने लगे ये मार्गदर्शन आध्यात्मिक मार्गदर्शन तुलसीदास जी जैसे देते उसी प्रकार से देखने का प्रयास करें समझे उसको ये दूसरी बात देखना जो है बाहिजगत के देखने का अपेक्षा श्रेष्ठ देखना हर किसी को इस प्रकार से दिखाई नहीं देता और इस प्रकार की साधना भी हर कोई व्यक्ति नहीं करता और हर किसी व्यक्ति को ये अपने जीवन में ये उपलब्धि नहीं होती कि अपने हृदय में साफ साफ इस प्रकार से देख सके भगवान की कथाओं का उनकी लीड़ाओं का स्मरण करते हुए साफ साफ हृदय में देख सके लेकिन इसके बाद फिर क्या है एक और देखना जहाँ पर दस्ता और दृश्य ये दोनों मिलकर करके एक हो जाते है जो देखने वाला है वही दिखाई देने वाला है तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता जैसे दर्शन कहते हैं दस्ता दृश्य और दर्शन तो वहाँ दर्शन क्या हो गया वो हो गई दृष्टि सर्वे समय वही दृष्टार है वही दृश्य है और वही दृष्टि है वो अपने दृष्ट स्वरूप होकर के उस अवस्था में पहुँच तो ये तीसरा देखना जो व्यक्ति देख पहला बाई जगत के देखने के बाद साधना करके दूसरे प्रकार का अगर आंतरिक हृदय के नहीं खुले और भीतर देखने की क्षमता उसमें नहीं आई तो तीसरी अवस्था का जो दर्शन है वो व्यक्ति को भला कहाँ प्राप्त होना वो तो बहुत दूर की कथा हो गए इसलिए अपने बायुजत को देखना इस दूसरी जगत का देखना है सभी देखते हैं करते हैं दूसरा देखना है कि अपने हृदय में ठहो वही अपने मन बुद्धि से देखो हृदय तो से पत्ल बनाओ अपने बुद्धि से अपने मन से वह, वहां देखो और यहां अगर चल गया है तो कुछ दिनों पहले सुना करते थे जब राके जा रहे थे चंद्रमा वगैरह को जाते थे मंगल में जाते थे तो लोगों ने वैज्ञानिकों ने कहा कि में एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं का खत्म हो गई क्या हो जाया करेंगे तो उस प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे और फिर उस प्लेटफॉर्म पर फिर जंप लगाएंगे तब मंगल जाएंगे तब दूसरे दूसरे और भी जो है कार्य हैं वहाँ तक हम फिर पहुँचेंगे तो अपने शास्त्रों के अनुसार के उड़ान है वो उड़ान ये है की पहले हम अपने यहाँ से और यहाँ पर एक बनावे प्लेटफॉर्म यहाँ पर ठहरने की कोशिश करें पहुँच गए यहाँ पर अब यहीं रुके यहीं पर रह करके व्यवहार भी करे की यहीं से व्यवहार करें यहीं से स्थित रहे ये एक जीवन का विकास हो जाए पर पहुँच गया उस अवस्था पर रह करके वहाँ पर देखें भी और व्यवहार भी करें जिस समय व्यवहार करें उस समय देखेंगे अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है अनेक प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है उनको भी देखे की व्यवहार के समय कैसे कैसे उत्पन्न होती है और फिर यहाँ से एक और जनपद इस प्लेटफॉर्म से तक पहुँचे जब यहाँ पहुंच गए तो तीसरे के आगे। और इस समाप्त हो गया सब दिखाई देता है वही अपना स्वरूप वही अपनी सत्ता वही आनंद वही चेतना वही सत्यता सर्वत्र विद्यमान उस गो अपने कुछ दिखाई नहीं देगा ये तीसरी अवस्था है उस तीसरी अवस्था का लगन तो सीता जी जगह जगह कहीं कहीं करते हैं बाकी कोशिश ये करते हैं कि व्यक्ति कथा सुनते सुनते अपने हृदय के की पर तो आई जाए अपने हृदय में खेलने का तो अभ्यास हो ही जाए इसलिए जब जो किया जाता है जब जोर जोर से जप करते हैं फिर गले से जब करते हैं फिर मानसिक जप करते हैं तब ये कम कर्म से जप करने का भी उद्देश्य यही है कि अंत में व्यक्ति अपने हृदय में रह करके उज्ज समन्द्र का उच्चारण कर रहा उसको देखेगी उसे सुने और अपने हृदय में भी रुके और जो हृदय में मंत्र का उच्चारण हो होगा उतने ही मात्र को देखे ये भी देखें कि हम मंत्र भूल भी रहे हैं ये भी देखें हम मंत्र को सुन भी रहे हैं ये भी देखें कि मंत्र के ध्वनि पन भी हो रही है ये भी देखें कि मंत्र के ध्वनी ईद भी हो रही है बस यही करता है इस बीच में उसे शरीर का स्मारण नाग बाकी लोगों का स्वामान नाग इनको सब कुछ वही उसी में रहे तो ये भारत दे करके अपने हृदय में फैलने का अधिकार उसके बाद फिर जो लोग प्रकार की करते है हृदय में फैलने का अभ्यास हो गया हृदय में है कि कि अपने तक सकता। अगर हृदय में ठहर नहीं सकता सर के ध्यान करता है तो उसकी ही बात में धक्का मार करके उसे वहाँ से निकाल देती है फिर दायी दुनिया की बातें सोचने लगता है उन्हीं को देखने लगता है उसे निकरे सक जाता है पहले प्रारंभिक साधना जैसे राज्य के मानव का श्रवन है अध्ययन है ये सब करते करते अपने हृदय में खेलने का हृदय में ऐसी अवस्था है की ध्यान के द्वारा प्रदेश वो यहाँ से जनता का ध्यान बनाने है यहाँ से खुले आत्मा स्वरूप पहुँच जाए पर पहुंच जाए ये एक लास्ट जीत लास्ट जन्म ये इसके बाद उसने कर लिया तो बस उसका जीवन सफल हो गया सार्थक हो गया जो कुछ जीवन में करना था वो सब कर लिया जहाँ तक तो पहुँचना था वहां तक सब पहुंच गए अब इस अवस्था पर पहुंच करके आप देखो ये जगत कितना कितना सीका हो गया कितना गया है जगत पंच रचना श्रेया निकुंजावली है ज्योति पर अब सारा जगत जो अभे कुछ में कुछ करते नहीं नहीं, नहीं, के के के सामने के सामने के के सामने, के सामने अपने अपने आंतरिक आंतरिक जगत जगत जगत और आत्म जो तो वो भी कुछ तो इस प्रकार से ये दृष्टि वहाँ तक पहुँच करके प्राप्त करने के लिए है इसलिए ध्यान श्री राम जी को फिर सब ये सब अपने हैं। अंदर भगवान श्री राम जी को चारों भाइयों को चार बचुओं को सब अपने अंदर ले अंदर बनाए दिन सब कुछ चादर का पखारे दीप दीप देदे देदे दे दे आरती कर परम लागु सुहावा द जन सारद छाई मान समूर जई यही सुखते सत कौती गुना पारहही तुम आनंद सह भवि आरशन करें दी दी की राम करणी कर राजभवन के अंदर अब वहाँ देखो क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर जो है वो चार सिंह बनाए गए हैं, बहुत सुंदर राजभवन को ऐसे देखने की राजद्वार है फिर अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग तो हुआ, अंदर जब पहुँचते हैं, तो उसमें बीच में आंगन है चार तरफ बरंडे है चार तरफ तरफ बरांडो के बाद में कमरे है कमरों के बाद में बीहर कमरे है प्रकार का राजधान बना ये सब पहुँचते हैं चारों भाइयों को ले जाते हैं तो हैं कि एक तरफ सब सामने के बरंदे में उनको सबको बैठा लगा चार चार सिंधासन शहारे चार सिंह बिछाये गए शहर में स्वयं बड़े सुंदर है और जन मनोज हाथ बनाए और उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कर स्वयं अपने हाथ से उनको बनाया हो इसलिए बड़े सुंदर अब तो तो तो तो ये तो सिंघासन सिंघासन का ऐसी भगवान राम की बात दूसरी है सिंहासन बहुत सुंदर है तो क्या उपमा कोई मिलेगी जैसे मान लो ने अपने कहा बहुत सुंदर है तो उनका सुंदरता का वर्णन कर उनका जो तीन पर कुरे कुे एक एक सिंहासन को लेकर एक एक बधु ऐसे सिंहासन पर बैठे चारों के क्रम क्रम से अब अब उसके उनका पूजन पूजन प्रारंभ ये ही है गया चादर पूजन पथारे तो भक्त लोग जब पूजा करते है, तो हैं तो भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं जल चढ़ाते हैं पूजा करते हैं प्रणाम करते हैं लेकिन इस बाहरी पूजन से श्रेष्ठ पूजन अगर कोई अपने बच्चे अपने सदय में फैसले आधे घंटे तो फिर वहाँ अपने पूजन की सब सामग्री अच्छी करे भगवान का आवाहन करे भगवान सामने आ गए अब उनका मानस पूजन की साधना है जो बाहि पूजन से अधिक श्रेष्ठ है सूर्य की अपेक्षा सूर्य श्रेष्ठ है इस था। अच्छा था स्थित पूजन भौतिक कार्यो की अपेक्षा ये पूजा का कार्य श्रेष्ठ भौतिक रूप लेकिन भौतिक रूप से पूजन का की मानसिक रूप से पूजन श्रेष्ठ है अब इस बात को निकालो तो कि हम जो अपने शरीर से भगवान पूजन करते वो तो है क्योंकि तो तो हम अपने हाथों से कर रहे हैं लेकिन अपने मन में अगर हम भगवान के पूजन कर रहे हैं तो रियल नहीं है इस कल्पना तो तो ये जो धारणा प्रति है उसको बदले तो ये धीरे धीरे करके घास बात गलत है जगत जिस प्रकार परमात्मा तक पहुँच जाए मन बुद्धि के, तो तो के जाएं, भी परे परमात्मा भाव पर, पर पहुँच जाए तो आप कहोगे अरे वो तो रियल एकमात्र एकमात्र वही तो सत्य है इसलिए उस सत्यता तक पहुँचने के लिए सूक्ष्म में अधिक सत्यता का भाव लाने का अभ्यास करें और उससे भी अधिक सूक्ष्म प्राप्त हो गया तो उसको और भी सक्य मनाए और से आगे सूक्ष्म के लिए सूक्ष्मता को माफ करें अपनी देते रहते हैं ये हमारी विपरीत बुद्धि है इसको आध्यात्मिक दृष्टि लाने का भौतिक दृष्टि के माना गया है भौतिक दृष्टि के जितना शुभ है उतना ही ज्यादा सत्य है वो क्या है जितना है उतना ही ज्यादा सत्य है बिल्कुल बात क्रम क्रम से इसी प्रकार से आगे बढ़ते साथ रखना अध्यात्म साथ है कि सूक्ष्मता की तरफ आगे बढ़े भौतिक दृष्टि से कहेंगे अगर कोई व्यक्ति तो हो बातों में स्वादिष्ट वस्तु खाने को मिले डाले खाए तो तो, तो, है। तो ऐसे मत खाओ कल्पना कर लो कि स्वादिष्ट वस्तु तुम खा रहे बड़ी स्वादिष्ट और कल्पना रखा है खाने को ऐसे ही मिले तब तुम लोग व्यवहार में बातें करते रहते है क्योंकि तो तो गए बड़ी क्यूँकी भौतिकवाजी खाने में धन का संसार की रीति हो लेकिन आध्यात्मिक रूप से दूसरी जितने भी सुख संसार कर बढ़ते जाते हैं हम सत्यता जी तरफ हमारा भाषा समझाता है कहता है कि देखो एक तो इंद्रियों का सुख है बागी वस्तुओं का सुख है एक तो वो सुख है और उसके बाद जैसे संगीत का सुख है चित्रकला का सुख है काव्य का सुख है तो तो कई तो जो है सबसे सुख में होते जा रहे हैं जो लोग जिस व्यक्ति को ये दिखाई सबसे बड़ा सुख हो तो उन्हें स्वाद रखो था लेना है दोस्तों कहो कि संगीत बहुत बढ़िया होने वाला है। कि संगीत को सुनने से कौन हमारा पेट भरेगा जीत में कौन स्वाद लगेगा? एक बार ऐसा ही तो बार आ दुकान पर बैठे तब तक वहाँ कोई संगीत का वीडियो कॉन्फ्रेंस थे तो उसके लिए टिकट खाते थे और निमंत्रण भी दे रहे थे उसी समय में जा कर उसके दुकानदार को दिखाया देखो ये है आप वहाँ आइए अच्छा दिक्कत हुआ फिर उसका रसीद दिखाइए चंदा आप दीजिए अगर आप आना चाहते हैं तो सौ रुपया कम से कम दीजिए वैसे आप एक हजार दीजिए दो हजार दीजिए इस प्रकार का समय है आप दुकानदार देखेंगे और फिर उसने सोच कहा कि भाई वो संगीत को तुम्हारा सुन करके कौन सा फेट भरने वाला मैंने तो उसको सबसे बड़ा सुख क्या दिखाई देता है स्वादिष्ट दुनिया में भौतिक दिखी ये कहती है की आपको तो जितना तो खाने तो में सुख है उससे ज्यादा संगीत में उससे ज्यादा सुख है यही कहते खाना न खाओ संगीत सुनते रहे लेकिन खाना खाने में जो आपको सुख प्राप्त होगा जितना स्वाद लगेगा उससे ज्यादा स्वाद संगीत में है अरे उस है तो खाओ कि खाओगे तो तुम्हारा केवल तुम्हारी मूँह में जाएगा और तुम्हारी जी में स्वादिष्ट लगेगा और अगर दस बीस पचास लोग और बैठ रहे हो तो क्या पता है? लेकिन संगीत अगर हो रहा हो पचास लोग भी बैठे हो और संगीत अगर हो रहा हो तो कोई ये नहीं होगा की भाई अब तुम लोग बर सुनना की अगर गीत सुन लेने दो जिससे हम आनंदित हो गए नहीं ये भर जाएगा तो तुम भी बांट लोगे तो धर्म का मिलेगा तो ऐसे नहीं क्योंकि संगीत का आनंद सूक्ष्म है इसलिए वो इस प्रकार से बचता नहीं आनंद को तो समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये महिमा इसी प्रकार से जब ध्यान दोष की तरफ तब तरफता में क्या आनंद है क्या सुख है श्रेष्ठता किस बात की श्रेष्ठता है ये इस बात की श्रेष्ठता नहीं है जैसे एक भरने वाली बात सोच रही जो मोटी असल की बात हो तो लोग ऐसी कहेंगे कि अपना पेट भरे तो सब इसी प्रकार जब जब व्यक्ति को है सूक्ष्मता का रहस्य समझना है कि आनंद तो फिर वो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने के लिए आकृष्ट होगा परमात्मा सूक्ष्म है इससे मैंने परमात्मा में परम आनंद जगह स्थल है इसमें जो कि लगता है भानिमात्र इस प्रकार का इसलिए अब, अब, तो तो अब, तो तो अब ये देखो अब अंदर पहुँचते हैं तो उनके पूजन होता है तो पूजन कैसे करते है सागर पाव को नीचे पखारे पहले उनके चरण धोए अब ये नहीं कहते पवित्र जल रणये ये कहते है की उनके चरण पहले ही पवित्र रहे पवित्र है तो धोने चल रहे पवित्रता हो तो धोते नहीं ये धोना जो है भक्ति भक्ति के बस होकर चरण धोना दूसरी बात है और चरण अपवित्र रास्ता चल करके आए हो और उनको धो लो पवित्र कर लो तो वो बात दूसरी है चरण को धोए जा रहे हैं कि भगवान के चरणों को पवित्र नहीं किया जा, जा रहा है बल्कि तो उनके पवित्र चरणों को धो कर के भक्ति अपनी प्रगट की जा रही है सागर पाए पुणी के पखारे पुणी पाए सागर आदर पूर्वक पखड़ भक्ति के और पूजा है संक्षेप में बता दिए फिर उन्होंने उनके सब माला मालाई चंदन लगाया उनको पूजा होती है सुना दिया की अपने जैसे वैद्युत बताया गया तरीका उसी प्रकार से अपने सुबह में भगवान की पूजा करो अपना हृदय ही अयोध्या है उसका राजभवन भी मानो उसका अंता वही अपने हृदय में ही भगवान राम को बैठा लो तक पूजा करो दीप नैवेद्य दुवे बरहीन मंगल निधि यह वैसे ही सम्मल है ये समल के स्वरूप है भगवान राम सीता की सैन मंगल की मूर्ति है दुलों की पूजा की ये सब पूजा निधि की ओके बार बार आरती कर पूजा में सबसे बार में आरती करते हैं तो सबसे बार बार उनकी आरती हो गई और बेजो में चारों चावर ऐसी तो वहाँ पर उनके पंखा उनके सिर के सृखन पंखा बुलाया जा रहा है अब ये पंखा भी जुड़ाना अपने प्रकार का है अब जब सूर्य में भगवान की पूजा की जाएगी पंखा बुलाया जाएगा जा जा जा जा जा जा जा जा तो आप देखो आजकल तो बहुत सर्दी है पंखा बढ़ा देंगे सर्दी लग जाएगी ये सब कुछ नहीं चलता था वहां से बारह महीने भगवान की पूजा की फी जाती है बारह महीने पंखा बनाया जाता है ऐसी डगन तो चार चामर डगन में पंखा भी और चामर चावर दूसरी जाती है चामर में चमर जैसे मक्खिया के लिए जैसे जिसमें सफेद बालों के लिए बना दी जाती तो भी चमर दूध लगाई ये सब उनका जो सेवा हो तो, तो वस्त्र बनने तो के लिए तमाम जैसे सुंदर वस्तु आभूषण और सब माता आनंदित प्रेम इसी प्रकार से सजा भगवान की जो तो पूजा करो तो आनंदित होकर तो उसमें आनंद का अनुभव है और मानस पूजा में देखो बड़ी सुविधा क्या है सुविधा इस बात की है की संसार में तो पूजा करो भी तो तो चंदन गया। चंदन लगा गया। हो गया। लेकिन अपने करने चंदन, जो चंदन आ तो आ गया। लगा है? का दुनिया बदारो रोचन आपको लेकिन अपने हृदय में गोरोचन लगाना चाहो आप तो उपलब्ध होगा तो नहीं होगा बिल्कुल उपलब्ध होगा गो रोचन शब्द बना गो रोचन गाय से प्राप्त होता है गो रोचन गाय से निकलता है, जैसे पंचक्रे होते हैं गाय के उसी प्रकार से गो रोचन भी गाय को ही सभी प्रकार उसके मस्तक भाग से यहाँ निकलता है कोई प्रकार उसके हृदय के भाग से निकलता है तो बड़ा मुश्किल जाता है तो बजार मिलता है ये प्राप्त निकाल सकता है आप कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान में गो लगाना चाहे तो उसको उपलब्ध वहाँ पर ये सब अवेलेबल है ये स्थान वहाँ है जहाँ पर पूजा के सब सामग्री बिना बिना पेमेंट उसको हरी परमोद तो सब शोभी परम तत्वी अब वो सब ऐसे प्रसन्न होकर उनकी पूजा कर रहे हैं जैसे की किसी योगी ने जो है वो परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो और बाकी यही ये सब तो जन्म कहकर के हर एक बार बता दिया पहली बार क्या आप यही समझे की ये सब के सब जो माताएं हैं कोई तो साधारण स्त्रीय नहीं है ये सब पुर्व पुर्व सब पूर्वकाल की पूर्व की योगी जिन्होंने ये सभी समय आकर के कई पुरुष रूप में कहीं स्त्रियों के रूप में कभी अयोध्या राशियों के रूप में कभी ग्राम के मगर नारियों के रूप में सबने आ के शरीर धारण किया पिछले हजारों हजारों वर्ष से जिन लोगों ने पहले तपस्या तो कर रखी थी, थी और उसके बाद दस हजार वर्ष के बाद भगवान का अवतार हुआ तो उतने दिन तक वे स्वर्ग स्थानों में प्रतीक्षा करते रहे जब भगवान का अवतार आने के समय आया अपने अपने स्तर के अनुसार अपने अपने स्थान पर आकर के वो भी शरीर धारण कर लिया इस प्रकार के सब योगी है भगवान के भक्त है ज्ञानी जन ज्यान, वो सब यहाँ उपस्थित है उनको ये सब समय भगवान राम और सीता जी साक्षात उपलब्ध हैं उनकी स्वयं पूजा करते हैं परम तत्वी परम तत्व और फिर लौकिक उदाहरण देते हैं कैसे हो गया कि अमृत लगे रोगी उनका भगवान राम का उनका सत्ता प्राप्त करना जैसे अमृतत्व प्राप्त करना, ऐसे करना। को हो ऐसे प्राप्त हो गया जैसे व्यक्ति को अमृत प्राप्त हो जाए मन रोग इसका दूर हो जाए और को स्वस्थ हो जाए और अमर भी हो जाए चुक्रभा तो तो देखो कहा रोगी है और कहां हो गए कहा अमर हो गए अब वो बड़ा प्रसन्न होगा अमर तो होकर बहुत प्रसन्न हैं इनको ऐसा लगता है कि रोगी व्यक्ति को अमृतत्व प्राप्त हो गया हो वैसे प्राप्त हो गया जनम रह तो जन पारसावा और जैसे की सारी जिंदगी कोई दरिद्री रहा पेट भी ना उसका और उसको पारस वर मिल जाए पारस वन जन वो जो लोहे में दो तो लोहा सोना हो जाए सोने को देख लो बाजार में हाँ, जितना चाहो सोना बनाओ जितना चाहो पैसा लाओ जितना चाहो करो आखिर कोई कल नहीं का खत्म हो इसकी गरीबता लोचन लाभ सुहागा और जैसे अंधेरी व्यक्ति को लोचन प्राप्त हो जाए मंत्र प्राप्त हो गया अंडा देखें में भटकता रहा उसको वो दिखाई भी देता था और कभी तो ऐसा हुआ तो दिखाई दे रहा है बड़ा प्रसन्न हो जाए अरे अभी तक तो हमें दिखाई नहीं देता था कटोर तो कटोरी तो तो चलते है थे मुंह से अगर कोई ढूँढंगा हो लेकिन उसको गोडा तो होकर के बोलने लगे तो चलो बहुत बड़ी बात होगी ढूंढा बोलने लगा और बोलने ही लगा उसके मुख से जो कुछ निकलता है मानो सरसती निकलती है गले में सरस्वती के बात हो जाए और जो बोलता बहुत सुंदर बोलता बड़ा ज्ञान की बातें बोलता बड़े महिमा की बातें दक्षिण हो जाए बहुत सुखी होगा वैसी स्थिति और मानव समर शुद्धाई है और ये कह सकते है की जैसे कोई युद्ध क्षेत्र में है तो बहुत ही दुर्बल व्यक्ति होते करे और युद्ध विजय प्राप्त करे जो व्यक्ति समझता था हम कहीं जीत नहीं सकते वो भी उन क्षेत्र में जाए और शत्रु को जीत ले तो और बात तो तो प्रसन्न हो अच्छा हम तो हम लोग युद्ध में जा रहे हैं मर जाए वहां पर और यहाँ तो शत्रु मर गया जीत गए तो प्रसन्न हो जाए तो निराश लेती हुई बस कहते हैं किसी प्रकार से यही सुख के सतकोट गुण पावन आनंद इन लोगों को जैसा सुख वैसे सैकड़ कोटियों गुना लो जितना सुख हो सकता है उतना सुख इन माताओं को प्राप्त हुआ तो बस यही है कि कल्पना ही कर सकते हैं कि सबको बहुत सुख होता है तो इनको माताओं को भी परमानंद माताओं को, को प्राप्त हुए भी कह चुके हैं वो सबसे श्रेष्ठ सुख है दूसरी तो बात ये संसार के सुख किस प्रकार के जैसे बनाए गए मानव समझ सुख जताई मुख्य अनुसार अच्छाई इस प्रकार के सुख संसारी सुख है ऐसे कभी कभी किसी व्यक्ति को हो भी जाए तो बड़ा प्रसन्न होगा लेकिन आखिर संसार के सुख है अगर किसी के मुख में सरस्वती बैठ भी जाए तो क्या उसका शरीर सराबना नाश हो गया और उसके मुख में जो सरस्वती छाई चली गई कब तक सुख संसारी सुख जो है वो क्षणिक है नाशवान है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है वो तो अपरणीय है है। ये इसलिए उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा न रख करके संसारी सुखों की इच्छा तो के तो अपने जीवन समय का विनाश का इसलिए एक प्रकार, प्रकार कर सकते हैं तुलसीदास जितने उदाहरण दिए है वो हो इस प्रकार से माताओं के ऊपर सब लागू भी होते हैं इसी प्रकार का सुख ये सब प्रकार के सुख आप दे सकते जैसे अमृत लगेगा ना संतक रोगी अरे जीव तो संतक रोगी है संतक रोगी तो ना शरीर तो अगर रोगी होता तो वृद्धावस्था में आया तो रोग लगेगा तब रोगी होगा लेकिन जीव का जो भाव रोग उसके साथ लगा हुआ है वो तो, तो संत रोग जीव को तो लगा हुआ है भौरो क्या लगा बार बार जम बार बार मर बार बार मानव प्रकार के दुख ये जो जीव का जो रोग अगर ये रोग दूर हो जाए तो क्या होगा? होगा वो रोल दूर जब जीव अपने आप को आत्मा करके परमात्मा करके जाने और तो अमृतत्व से प्राप्त हो तब तो बार बार गणना मरना दूर होगा तब तो उसका समाप्त होगा, इसलिए उस अमृतत्व को प्राप्त कर लिया इन माताओं ने अब उस परमात्मा को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लिया जीव भाव उनका सबका तो समाप्त हो गया विश्व के ऐसी आगे लगाए जनमरन के जनकार जैसे सारी जीवन का जो दरिद्री रहती है तो तो दो तो दो तो वो द्रद्रता का दुख भूलता लेकिन कारक मन मिल गए, तो उसको के चुका करके अब धनी होता इसलिए आध्यात्मिक रूप में दरिद्रता क्या है की तो जब तक जीव को कामनाएं धेरे रहती है एक कामना के बाद दूसरी दूसरी की बात तीसरी कामना तो इसके मैंने जीव दरिद्र ही जीव की दरद्रता इसी बात ऐसी सिद्ध है की उसे एक के एक कामना बनी हुई रहती कामना का समाप्त होना ही उसकी बबुलता का मिलना है समाप्त कब हो जो परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति होने में ही समस्त कामनाओं की समाप्ति हो परमात्मा क्या है इसके वो क्या प्राप्त हो गया परमात्मा सारी बबुलता ही दूर हो अब सारी भौतिक कामनाएं भौतिक सुख की कामनाएं जितनी थी वो सब समाप्त हो गई ऐसे ही अंध ही लोचने लाभ सुहागा अंधे को नेत्रों का लाभ प्राप्त हो गया अंधे के समान अज्ञान अगर अंधार होना तो मैं ज्ञान के लिए जीव को अज्ञान में भटक रहा था तो उसके हृदय तो के नंध थे उसके हृदय के नए और उसे परमात्मा दिखाई देने लगा इससे ज्यादा सच्ची बात होता है इसलिए सब उदाहरण अध्यात्म के अर्थ में लगाए जा सकते हैं ऐसे मुख्य लगन जिन कार्य लगन अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की महिला गुणगान का प्रदन नहीं करता इसके माने वो व्यक्ति गुंडा है फिर बहुत है और दुनिया की भाषा का बहुत बोलता और हल्ला भी बहुत बचाता है दुर्देवे से कुछ चिल्लाता भी बहुत बोलता है लेकिन क्या सब गुंडे बनकर लक्षण जैसे बोलना नहीं है बोलना तो होता रहे है जब उसके परमात्मा भाव के गठन हो परमात्मा की महिला आगे हो गए और उसका हृदय संतुष्ट हो जाए परमात्मा को प्राप्त करते हुए परमात्मा की महिला गोलदान सुनाने लगे और तो मधुरता के साथ सुना रहे, के साथ सुना और तो बार बार ये अनुभव माना हूँ सुना जो कुछ रहे तो कुछ नहीं कह पा रहे है जैसा की वो है अपने आप को उसमें बोलने तो में भी कमी लगती रहे अब सरस्वती आब तक परमात्मा की महिला का नहीं बोल सकता तब तक सरस्वती अरे और क्या कहे भगवान का नाम ले बोलो राम राम बोलो नहीं क्या बोले तीज़ी तीज़ी नहीं बोल सकते। दे तो नहीं बोल सकते? बोले तो बोल कि एक बार बोलते है? है लगती ऐसा भी होता है है। सभा बैठी हुई ट्यूशन बोल रहे भगवान का नाम बोल रहे तो कहेंगे इसमें अर्पन क्या है इसमें अर्पन तो किसी बात की साधना क्या है जब तक की कोई व्यक्ति साधना न करे और अपने में कभी थोड़ी बहुत उसका प्रभाव न पड़े थोड़ जब तक तो की एक तो तो प्रकार के शासन के प्रकोप अवकाश में बोलने के लिए जब धीरे धीरे करके कार्यो के कारण से परोपकार के या किसी अन्य प्रकार के पूजा इत्यादि जब पड़े पाप श्रमित रहे तब तक वो जो है भीतर से बोलने की प्रेरणा आ गए और बोलने का बच्चन मुझसे भगवान का नाम निकले किसी ने किसी व्यक्ति से कहो कि भाई तुम इतने दिनों से रामायण सुन रहे हो इतने दिनों से गीता पढ़ रहे हो दरअसल कहा सुना बहुत बोल दी बोल नहीं सकते इस क्या है इससे मैंने अभी जो है जितर जो हक है वो पूरी नहीं हुई साधना आज इस माने और आगे बढ़ो जब व्यक्ति परमात्मा की साधना करते करते उपासना करते करते इस प्रकार के आ गया है कि भगवान की महिमा बोलने लगे महिला सुनाओ चंदेबू की सुनाओ की सुनाओ किसी प्रकार को सुनाओ तो सब कैसे प्रकार ऐसी आगे जब उसके भीतर से सरस्वती जो है बोलने लगे तो तो भगवान की प्रकार ऐसी आ गए राशि पहले कह चुके हैं की जिसके ऊपर भगवान की प्रथा होती है अजय निकादन वाणी जा कर कृपा करें जन जानी भगवान अपना पर समझ करते हैं तो क्या करते हैं में है सरस्वती को भगवान बता देते हैं भी है ये भी आध्यात्मिक साधना का फल है कभी होता है इसी प्रकार से कहते मानव समझ सूर्य गयी सूर्य जैसे किसी योद्धा ने युग क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है तो कर अगर व्यक्ति ने मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो, तो समझ लो लोग उसने युग क्षेत्र में विजय प्राप्त कर मोक्ष पर विजय प्राप्त नहीं हुई इसके मनुपराधित हो गए उत्तर में एक एक दौड़ को समझाते हैं पुरुष के लोग